पातंजलि योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र तेरा संगति वृत्तियों को रोकने के उपाय अभ्यास और वैराग्य में से प्रथम अभ्यास का स्वरूप और प्रयोजन अगले सूत्र में बतलाते हैं तथा स्थितौ यत्रोभ्यास उनमें से चित्त की स्थिति के विषय में यत्न करना अभ्यास है व्याख्या चित्त के वृत्ति रहित होकर शांत प्रवाह में बहने को स्थिति कहते हैं उस स्थिति के प्राप्त करने के लिए वीर्य पूर्ण सामर्थ्य और उत्साह पूर्वक यत्न करना अभ्यास कहलाता है यम नियम आदि योग के आठ अंगों का बार बार अनुष्ठान रूप प्रयत्न अभ्यास का स्वरूप है और चित्त वृत्तियों का निरोध होना अभ्यास का प्रयोजन है पठन पाठन लेखन पाक क्रय विक्रय सीवन नृत्य गायन आदि सर्व कार्य अभ्यास से ही सिद्ध होते हैं अभ्यास के बल से रस्सी पर चढ़े हुए नट तथा सर्कस आदि में न केवल मनुष्य किंतु सिंह अश्व आदि पशु अपनी प्रकृति के विरुद्ध आश्चर्यजनक कार्य करते हुए देखे जाते हैं अभ्यास के प्रभाव से अति दुस्साध्य कार्य भी सिद्ध हो सकते हैं इसलिए जब मुमुक्षु चित्त की स्थिरता के लिए अभ्यास निष्ठ होगा तब वह स्थिरता भी उसकी को अवश्य प्राप्त होकर चित्त वशीभूत हो जाएगा क्योंकि अभ्यास के आगे कोई कार्य दुष्कर नहीं है संगति राजस तामस वृत्तियों के अनादि प्रबल संस्कार चित्त की एकाग्रता के विरोधी हैं उनसे प्रतिबद्ध घिरा हुआ अभ्यास एकाग्रता रूप स्थिति संपादन कराने में कैसे समर्थ होगा इस शंका की निवृत्ति अगले सूत्र में अभ्यास के दृढ़ भूमि होने से बतलाते हैं सतु तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारासेवितो दृढ़ भूमि ही किंतु वह पूर्वोक्त अभ्यास दीर्घ काल पर्यंत निरंतर व्यवधान रहित ठीक ठीक श्रद्धा वीर्य भक्ति पूर्वक अनुष्ठान किया हुआ दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है व्याख्या विषय भोग के के संस्कार मनुष्य में अनादि जन्म जन्मांतरों से पढ़े चले आ रहे हैं उनको थोड़े से ही समय में बीज सहित नष्ट कर देना अत्यंत कठिन है वे निरोध के संस्कारों को तनिक से भी असावधानी होने पर दबा सकते हैं इस कारण अभ्यास को दृढ़ भूमि बनाने के हेतु धैर्य के साथ दीर्घकाल पर्यंत लगातार श्रद्धा और उत्साह पूर्वक प्रयत्न करते रहना चाहिए सूत्र में तीन विशेषण से किया हुआ अभ्यास दृढ़ भूमि अर्थात दृढ़ अवस्था वाला बतलाया है पहला पहला विशेषण दीर्घकाल है वहाँ दीर्घकाल से 10-20 आदि वर्षों का नियम नहीं है क्योंकि योग के अधिकारी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्मों में अभ्यास के संस्कारों को दृढ़ कर लिया है और जिनका वैराग्य भी तीव्र है उनको शीघ्र या अतिशीघ्र समाधि लाभ होता है इतर जनों को शीघ्र समाधि लाभ नहीं होता उन्हें निराश न होना चाहिए किंतु धैर्य के साथ चिरकाल तक एकाग्र ता निमित्त दृढ़ अवस्था के लिए अभ्यास का सेवन करते रहना चाहिए दूसरा विशेषण निरंतर है, अर्थात अभ्यास को लगातार निरंतर व्यवधान रहित करते रहना चाहिए ऐसा न हो कि एक मास अभ्यास किया फिर दस दिन के लिए छोड़ दिया फिर तीन मास किया पुनः एक मास बंद कर दिया इस प्रकार व्यवधान के साथ किया हुआ अभ्यास बहुत समय में भी दृढ़ भूमि नहीं होता इसलिए बिना व्यवधान के अभ्यास को निरंतर करते रहना चाहिए तीसरा विशेषण सत्कारासेवित है अर्थात वह अभ्यास ठीक ठीक संस्कार सत्कार पूर्वक श्रद्धा भक्ति वीर्य ब्रह्मचर्य और उत्साह पूर्वक अनुष्ठान किया जाना चाहिए दीर्घकाल तक निरंतर सेवन किया हुआ अभ्यास भी बिना इस विशेषण के दृढ़ अवस्था वाला न हो सकेगा इन तीनों विशेषणों से युक्त अभ्यास न केवल व्यत्थान रूप राजस्व तामस वृत्तियों के संस्कारों से प्रतिबद्ध न हो सकेगा किंतु इन संस्कारों को तिरुभूत करके चित्त के स्थिरतारूप प्रयोजन के सिद्ध करने में समर्थ होगा